यज्ञ में कोई त्रुटि होने पर प्रायश्चित विधान करने के लिए प्रारंभ किया गया ब्रह्मा के लिए मौन और रीति अन्य रीति शब्द उच्चारण करके यज्ञ के दो मार्ग जिसका ये जिसके शोधन संस्कृत संस्कार करते हैं ये प्रायश्चित कहने के बाद और अलग प्रायश्चित हुआ नैमित प्रायश्चित विधान करने के लिए ये प्रजापति लोकानभ्य तपत आरम्भ हुआ लोक के सार ग्रहण करने के लिए तप ध्यान लक्षण तप किया प्रजापति ने उसे लोक से अग्नि पृथ्वी से आकाश से वायु और स्वर्ग से आदित्य रूप सार इतनी देवता प्रकट हुए द्वितीय मंत्र चलेगा द्वितीय चलेगा ना? द्वितीय चलेगा प्रश्न करेंगे तो दूसरे का ना क्या जोड़ते हैं? हाँ कर देने से हो गया <laughs> मैं कुछ दूसरे अन्य कुछ कहते द्वितीय चलेगा ना हाँ इतने कर्स हो गया कोई दूसरे कोई द्वितीय शेता स्ति देवताभ्यतपा तप्यमसन प्रबृहदग्नेचो वायुर्यजुसी साम तीनों देवता को तपया परि ध्यान लक्षण तपे यहाँ तपाया मतलब तप तप किया, ध्यान क्या चिंतन क्या सार ग्रहण करने की इच्छा से अग्नि वायु और आदित्य तीन देवताए तासा तप्यमान तासाम देवता देवता शब्द स्त्रीलिंग है देव सदपुलिंग है देवा तल स्वार्थ तल प्रत्यय होता है तलंतम स्त्रीया लिंगानुशासन है देवता शब्द स्त्रिंग में तासान देवता नाम तप्यमान तृण देवता का ध्यान रूप तप करने पर उसमें से सार निकला देवताओं से रसान प्रा बृहृहत रस उद्य किया प्रजापति ने अग्ने अग्नि देवता से वायु देवता से यजु और श्याम आदित्य से श्याम ऋग यजु श्याम ये तीन प्रकार तीन वेद तीन प्रकार तीन वेद ये सार देवता से पुनरपी एवं अग्निद्या स ये सदेवता उद्देश्य अभ्यतपथ देवता को उद्देश्य करके सार ग्रहण करने की इच्छा से ध्यान रूप तप किया देवताओं को ले करके तथो सारम रसम त्रैविद्या जक्र वेद तय तीन वेद अलग अलग देवता से अलग अलग वेद का ग्रहण किया ठीक है में दो नंबर में एवं यथा लोकान अभ्यतप तथे तपत जैसे लोकों के उद्देश्य से सार ग्रहण करने के लिए ध्यान रूपतप किया था इस प्रकार देवताओं को उद्देश्य करके ध्यान रूपतप किया द्वितीय के बाद तृतीय विद्याम अभ्यतप तस्तप्य मानाया रसान प्रृहद भू ऋतभ्यो भुवरीति यजुर्भ्य स्वरीतिश्याम भ्यम त्रीम विद्या तीन वेद जो तीन देवतासे प्रकट हुए सार निकले अग्नि वायु आदित्य से ऋग्यजुषाम तीन विद्या उनका सार ग्रहण करने की से उनका भी ध्यान चिंतन किया तप तस्या तप्यमान या तद्याया तीन विद्या तप का तप ध्यान चिंतन करने से उनका चिंतमान होने से रस प्रकट हो गई रसान सार रसका सार ऋग्भ्य भू भूर्तिग्भ्य ऋग्वेद भूर से भू यजुर्भ्य भुव यजुषे भुव और शाम से स्व तीन ये सार तद यदि ऋष्येद भू स्वाहे गार प्रतिजुह याद ऋचाव तद रस नाम वीरे वीरे नाम यज्ञ से भृष्टम संदाति तद यद्येद ये कर्म यदि ऋख के निमित्त नष्ट हो जाए क्षत को प्राप्त करे तो भू हुस्वाहा ऐसा कह करे कि गारहपति अग्नि में हवन करे भू हुस्वाहा ये गारहपति जो हो याद ऐसे हवन करने से ऋचाव तद और ऋचाओं का ही संधान होता है रिक संबंधी ऋचा में बता ये क्रिया विशेषण है रसेनर चाम वीर चाम यज्ञ से के सार से ऋचाओं के वीर से विष्टम जो छिद्र उत्पन्न हुआ उसको संधान मिलन कर देता है भाष्य में स एता पुनरभ्यतपत्री विद्या स ये प्रजापति तेन विद्या ऋग्यजुषा तिन्ह उद्देश्य करके तप ध्यान रूप तपकीय सार ग्रहण करने की इच्छा से इच्छास तस्तप्यमया रसान रसान रसनिकले सार भूरिति व्याहृति ऋग्भ्यो जग्राह भू ये व्याहृति कहते हैं उच्चारण शब्द ये तीन है भूर्भुव स्व महाव्याहृति भी कहे जाते हैं ऋग्भ्य ऋचांव से ग्रहण किया भूवऋति व्याहृति ऋजुर्भ्य यजुर्पमंत्र से वेद से भुव स्वऋति व्याहृति श्याम से तथा विवृणती जो रसान जह कहा है उसका का भू रिति इत्यादि कह दिया अतएव लोकदेव वेद रसा महाव्याहृत पहले लोकों का ध्यान किया देव प्रकट हुए देवों से वेद वेद से रस वेद के रस मतलब वेद का सार है भूर्भुवस महाव्यहूति अतएव ये सार हुए अत प्रथम अत शब्दोंत्म अर्थ अतव वे लोकदेव वेदरसा महाव्यहृति यहाँ यत्त यतक। इस अर्थ में लोकदेव वेद के सार हो होगे इसलिए अतः त्रज्ञ तदिक्त तत्त यज्ञ में यदि ऋक्त रिंग संबंधा ऋंग निमितेत के कारण यदि यज्ञ नष्ट हो क्षत प्राप्त क्षत प्राप्त करें ऋक्त टीका में दे दिया ऋक् शब्द तस् शब्द अर्थ में ऋक्संबंध लाक्षणिकबंध में ऋक्संबंध से यदि नष्ट हो जाए क्षत को प्राप्त करे तो भू स्वाहायस कहकर के गाढ़े अग्नि में हवन करे सायश्चिद यो ये प्रायश्चित हवन है कथम ऋचाव तद ऋचाव क्रिया विशेषण ऋचाव तद क्रिया विशेषण सेर्थ कैसे टीका में उक्त प्राश्चितमेव आकांक्षापूर्वक विवृणी प्राश्चित कैसे आकांक्षा करके बताते कथम कह करके ये क्रियाविशेषण हो गया ऋचाव तद् उसका अर्थ होता है किस प्रकार यज्ञस्य से क्षत तद ऋचाव रसेन सन्द यज्ञ के क्षत को मिलन कर लेता है त्रुटि मार्जन कर लेता है जो ऋचाओं के सहार से संधान करता मिलन करता है ये क्रिया विशेषण रसैन ऋचा रसेण ऋचा ऋचाओं का रस से वीरेण का तो जैसा तेज के द्वारा वीर के द्वारा ऋचाओं के बल से यज्ञ ऋक्ष संबंधी नो यज्ञ से विदिष्ट सन्धधाती ऋक्ष संबंधी यज्ञ का विरिष्टम कहते छिद्रम छिद्र त्रुटि हो गई तो क्षत्रूपम उत्पन्न संद धाति का मिलन कर लेता है सन्दधाति का प्रतिसंधत्ते ओजसा सन्धधाती संबंध ऐसा मेलन करता है त्रुटिमार्जन हो जाता है ऐसे हवन करके ये प्रायश्चित तो हुआ अथ यदि यजुष्टिषेद भुव स्वाहेति दक्षिणाग्नो जोह यजुसाव तद्ध रसन यजुषाम वीरेन यजुषाम यज्ञ से विदिष्ट सं दधाति अथ यदि यजुष्टिषेत यजु के निमित्त ये यज्ञ में त्रुटि हो जाए भुव स्वाहा ऐसा कह करके दक्षिणाग्ने में हवन करें यजुसाव तद उसके द्वारा जो छिद्र का मिलन करता है यजुस्याम तत्त यजुक यजुसंबंधी है रसन यजुस वीरे यजुस यज्ञ भरीष्टम संदा यजु के रस से यजु के वी से यज्ञ के छिद्र के मेड़ करता है अथ यदि साम तोरसवाहेता बनीयजुया सामना में तसन साम सामनाम न सामनाम सामना, यज्ञ सेरिष्टम संदाती यदि श्याम के निमित्त यज्ञ में त्रुटि हो जाए स्वह स्वाहा इस मंत्र उच्चारण करके यदि श्याम से नष्ट हो जाए छिद्र त्रुटि हो जाए स्वह स्वाहाय ती मंत्र उच्चारण करके आहवन जो हुआ या तहवन यग्न में हवन करें सामना में व तद जो श्याम के रस से शाम के बल से यज्ञ के छिद्र को मेलन करता है वो तो श्याम संबंधी है भाष्य में अथ यदि यजुष्टजुर्मितेद यजु के कारण यदि यज्ञ मेंुटि हो जाए भुव स्वाहेती दक्षिणाग्न जोहयात दक्षिणाग्ने हवन करें तथा सामनिमित्ते से स्वस्ये स्वाहे आहवया टीका में तथा चथोते यथोते सती तथा तथा तो है तथा तो यथो साधने सही दक्षिण आगे सहायती दक्षिण होयात तथा तो है तथा तो चाहिए तथा का अर्थ है तथा यथोत साधन सती ऐसे साधन होने से पुरवद, तथा यज्ञम पूर्ववध ये तथा पूर्ववत यज्ञम तथा ये तथा का ये साधन होने से प्राचित होवन होने से इनके द्वारा त्रुटिमार्जन करता है यहाँ पूर्वस्ाय यज्ञ क्षत्रम रस न होता सन्दा पहले प्राश्चिता का था मौन आदि यज्ञ क्षत्र इव क्षत्र तो वास्तव नहीं क्षत्र जैसे त्रुटि रसे से होता संधान करता मेलन करता है तथा द्वितीय तृतीय प्राश्चिते द्वितीय तृतीय पहले दिख के कारण होता रीके के बाद द्वितजुस के निट्युने पर रस के द्वारा यजुर्वेद सांवेद उद्गाता तो रसन अद्वुदाता चत शत सन्धत्त शतक मेलन करते तथा यज्ञम पूर्वत यदा होराद्वपराधाधीनय्रंसे प्राचि उत्वा होताद के अपराध के कारण यज्ञ में यदि त्रुटि हुई प्राची कह करके ब्रह्मा अपराध कृत्य यज्ञ न से किं प्राचित ब्रह्मा आह्मा के दोष से यज्ञ में यदि त्रुटि होती क्या प्राचीत तो उसमें तो पहले पहले तो मौन कहा था अभी दूसरा कहते ब्रह्म निमित्ते तुरैसे त्रिषु अग्निषु तिश्रीर व्याहृतिर जो हुआयात तो उसके कारण त्रुटि होने पर तीनों अग्नि में आहवन अग्नि गारहपति अग्नि दक्षिणाग्नि दक्षिणाग्नि को अनुहार्य पचन भी कहते हैं तीसरी भी व्याह तीनों भू स्वाहा भूव स्वाह स्व तीनों को करके तीन आहुति प्रदान करें हवन कर तीनों अग्नि में त्रया ही विद्या रेश है क्योंकि ब्रह्मा की त्रुटि तीनों विद्या का ही रेशभ्रंश नाश यथोत् तो प्राचित लिंग दर्शति ये प्राचित में ज्ञापक लिंग दिखाते कि त्रैविद्या का है ये नष्ट नाश हुआ ब्रह्म के निमित्त ब्रह्मण त्रैसारे प्रमाण आह ब्रह्म त्रैविद्या का वेद अथा सार है अथ क्रह्मत्वयात्रिद्युते ब्रह्म तो ब्रह्मा क्यों हुआ उसका उत्तर ये त्रया विद्य तीन विद्या विद्या से युक्त होने से तो ब्रह्मा होता है तीनों वेद को जानने वाला ही ब्रह्मा होता है साधारण कार्यस्य साधारण सामग्रीजन्य नियम वेदत्रय साधारण ब्रह्मत्व वेदत्रय साधारण में प्राचीत एको न्यायो दर्शित जो साधारण कार्य है वो साधारण कारण से उत्पन्न होगा सामग्रीजन्य होगा ये नियमे वेदत्रये वेदत्रय तीनों वेद का साधारण है ब्रह्मा उसके निमित्त यदि कोई त्रुटि हो तो प्रायश्चित होगा तीन वेद हो साधारण प्राचित होगा वेदत्र साधारण में प्रायश्चित वाच्यम तो तीन वेद संबंधी त्रुटि होने पर जैसे एक एक के वृत्ति की प्रायश्चित करते हैं इस प्रकार ब्रह्मा को तीन वेद साधारण तीन आहुति देना पड़ेगा ये एक न्याय दिखाया संप्रति असैव एक वेद तत्व प्रसिद्धि ब्रह्मण सर्वेदार्थाज्ञ से ज्ञान महात्म्य दोष निराशा नान्यत प्राश्चित विधेयम न्यायातरमाह अभी कहते हैं अश एक वेद कत्व प्रसिद्ध है अश होत्रदि एक एक वेद को जानने वाले इसलिए उनके तो प्राश्चित है किंतु ब्रह्म तो सब वेद को जानने वाला है ब्रह्मण सर्व अभिज्ञ ज्ञान महात्म नै सब वेद को जानने वाला ही ब्रह्म होता है उसके ज्ञान सामर्थ्य से ही दोष निराश हो जाएगा नान्यत प्राश्चित विधेयम् अन्य प्रायश्चित विधान करने की आवश्यकता नहीं इस प्रकार न्यायांतरमा अन्य न्याय कहते भाष्य में न्यायांतरमा मृगम ब्रह्मत्व से ब्रह्मत्व के कारण नष्टैग्ञ में हो अन्य न्याय के अपने ज्ञान सामर्थ्य से ही वो दोषमाजन कर देता है टीका में वस्तुस्वभावैचित्र्या उत्पन्न से भी क्षत्र से केनचित संान भवति तथ दृष्टानता आह स्वभाव वस्तु के स्वभाव वैचित्र रहे उत्पन्न सापी क्षत से किसमें क्षत हो जाने पर भी किससे उसका मिलन हो जाता है उत्पन्न सापी क्षत से कनचित संधान होती किससे संधान हो जाता है इसमें दृष्टान्त बताते हैं तद्यथा तद्यथा लवणे न सुवर्ण संद्या सुवर्णन रजते रजतेन त्रपु त्रृणशीशम शीशेन लोहम लोहेन दारु दारु दारुचर्मणावेशा लोकाना देव अशस्त्र विद्या वीरण यदेशेसजक्रो हवाएस यद्रह्मा तद तो इसमें दृष्टांत देते हैं यथा लवण न सुवर्ण संध्यात लवण से सुवर्ण का मिलन करते हैं सुवर्ण को गर्म करके उसमें क्षार डाल करके लवण क्षार डाल करके वो फिर उसको मिला देते हैं सुहाग आदि कुछ डालते हैं सुवर्ण को मिला देते हैं सुवर्ण न रजतम रजत कि चांदी में कहीं कट जाता है तो मिलाने के लिए सुवर्ण से मिलाते हैं सुवर्ण न रजतम संद्यात और रजत से त्रपु त्रपु एक होता है टीन उसके रजत से मिलन करते हैं त्रपुणा शीशम शीश को होता है शीशा उसके त्रपु से उसको लीड होता है त्रपु से उसको मिलन करते हैं शीशे न लोहम और लोह का मिलन करते तो शीशा के द्वारा लीड़ के द्वारा लोहे न दारू और काष्ठों का मेलन करते लोह कांटा जोड़ करके दारू चरमणा और चरम से भी चमड़ा से बांध करके दारू का मेलन कर देते हैं इसी प्रकार एवं मिसाम लोका आसाम देवता नाम लोकों का सारा देवता उनसे त्रैया विद्या तीन वेद है उनके सार है भूर्भुअस व्याहृति उनके वीरबल से यज्ञ से विदिष्टम संत धाति यज्ञ में जो छिद्र होता है उसके मेलन कर देता है लोग भेषज कृत हो वा ऐसा यज्ञ भेषज औषधि के द्वारा यज्ञ होता है यत्र विद ब्रह्मा भवती जब ऐसे जानने वाला ब्रह्मा होते हैं, तो उसके कारण यज्ञ में त्रुटिमार्जन हो जाता है तद्यथा तद्यार लवणेन सुवर्ण सन्द्या इति साधनमीति तदर्शय साधने क्षारेण टंकनादीना खरे मृदु तो पहले क्षारटंकना डालते हैं सुवर्ण को गर्म करते तो पिघल जाता है खरे सुवर्ण वह संयुक्त द्रवीभूते क्षार प्रक्षेपण टंकनादीना मृदुकरण सुवर्ण रुक, रुक्ष है कठिन है वन से द्रवीभूत हो गया उसमें खार डालने पर खार प्रक्षेपेण और क्षार होता है सोहाग कहते बोराग से टंकुना दिन मृदु करणम तो मृदु हो जाएगा तब मिथ् अवयव संयोजनम दोनों अवयव मिल जाता है यही संधानम प्रसिद्धम ये प्रसिद्ध है भाष्य में सुवर्ण तो नजतम अशक्य सन्धानम दध्याद रजत का मिलन बड़ा कठिन है सुवर्ण के द्वारा मिलन होता है भास भाषिका में रजतम सुवर्णन स्वरत सतस्तावत अशक्य संधानम स्वभावत रजत का मिलन कठिन है तथापि वन्नी संयुक्त पूर्वक पूरावदेव तथा भी प्रसिद्ध सन्धानम व् संयुग करके पिघल करके सुवर्ण थोड़े अंश मिला करके मिलन करा देते हैं सुवर्णन रजतेन इत्यादि यथोत्तम दृष्टवे रजतेन त्रपु जैसे कहा गया सब गर्म करके रजतेन तथा त्रपु त्रपुटीन होता है त्रपु से सीसा शीसा है दस्ता लीड कहते हैं लोहम लोह से दारु दारु चर्मना चर्म बंधन के तरह लकड़ी को मेले कर देते हैं एवेशा लोकानाम आसा देवता लोगों का सार देवता अशात्रया विद्या देवताओं का सार वेद त्रयी है ऋज्य जुसाम उनके सारे है भूरु हुआ स व्याहृति उनके वीर्य से सा बल से रसाख्यन रसा नामक वीर्य ओ जेज से बल से यज्ञ से विरिष्टम संदधाती यज्ञ में जो त्रुटी मिलन कर देते हैं टीका में रजत रजतेन इत्यादि सन्दधाती ब्रह्म आगे यज्ञ से वृशम संतधाति ब्रह्मा मिड़न कर लेता है संतधाति सन्दधाती त्रुटिमाजन कर लेता है भेषज कृत वाय से य भेषज कृत है भेषज नाव कृत संस्कृत इति आवत्त औषध से जैसे रोग निवृत्त होता है इसी प्रकार ये संस्कृत होता है यज्ञ तदेव स्फुटे तो उसका स्पष्ट करके कहते भाष्य में रोगात पुमान चिकित्सकन सुशिक्षित न ऐसे यज्ञ होती जैसे चिकित्सके न पुपमान रोगात होता है इसी प्रकार सुशिक्षित न ऐसे यज्ञ होवती रोगेण अर्थ पीड़ित दुखी पुरुष चिकित्सक औषध दे देता है तो रोग निवृत्त हो जाता है इसी प्रकार सुशिक्षित चि, नित चिकित्सित चिकित्सित से होता है यज्ञ संबंधी ऐसा जो जानता है उनके द्वारा ये स यज्ञ भवती संस्कृत हो जाता है शुद्ध होता है भगवती का टीका मिंद भवती संस्कृत यज्ञ शुद्ध हो जाता है त्रुटिमार्जन उसका हो जाता है कोसव ऐसे कौन से यज्ञ संस्कृत होता है य एवं विद ब्रह्मा भवती यज्ञ इस यज्ञ में एवं विद ऐसे जानने वाला ऐसे जानने वाला का अर्थ यथोत तो व्याहृति होम प्रायश्चित भी ये जो व्याहृति होम का विधान किया गया ये व्याहृति होम ही प्रायश्चित तो है इसको जो जानता है ऐसा जो ब्रह्मा ब्रह्मा व्य ऋतु के चार तीन वेद के तीन अब ब्रह्म के सर्ववेद की ज्ञाता ऋतु विचार ऋतुभवती सयज्ञ ऐसे यज्ञ संस्कृत शुद्ध हो जाता है इतव विधा ब्रह्मण भवितव्य मिथ्याह तो ऐसे यज्ञ में ऐसे जानने वाले ब्रह्मा होनी चाहिए तो यज्ञ में संस्कृत होता है मार्जन होता है उदक प्रवण यो यदि ब्रह्मा हवा ऐसा यतो ब्रह्माथा यवर्त गतिष हु उदक प्रवणय उदक प्रवण उदक उदक उत्तर कर ढा उत्तरको ढालु क्या अर्थ उत्तराय मग के लिए यज्ञ कने पर उत्तरायन मार्ग जाएगा यत्रविद ब्रह्मा भवती जिस यज्ञ में ऐसे प्रायश्चित को जानने वाले ब्रह्मा होते हैं एवं विदम हवा ऐसा ब्रह्मांडम अनुगाथा ऐसे जानने वाले ब्रह्मा के संबंधी ये अनुगाथा है प्रसिद्धि कथा है लो कहते यतो यत आवर्तते तत्त गच्छति जहाँ जहाँ ये जाता है उसको ठीक कर लेता है दोष निवृत्त कर लेता है गच्छि गया उसकी रक्षा कर लेता है जिस क्रम कर्मप्रद में आवर्तते संबंध होता है जाता है वहाँ इसकी रक्षा कर लेता है ब्रह्मा किंच हवा उदक प्रवण उद्धग निम्नो उत्तर की ओर नीचा है उत्तर को नीचा तो ऊँचा किस दिशा में हो उत्तर की ओर नीचा है तो दक्षिण नीचा है तो ऊँचा कहाँ होगा दक्षिण में होगा यद्या है दक्षिण उच्च राय दक्षिण को ऊंचा यज्ञ भवती उत्तर क्यों नीचा का क्या अर्थ है जैसे पानी उत्तर को नीचा तो पानी उत्तर में चल जाता है इसी प्रकार यज्ञ करने वाले यजमान उत्तर मार्ग में चलेगा उत्तर मार्ग प्रतिपत्ति है तृतीय तथा उत्तरायण मार्ग प्राप्ति का ही यज्ञ उत्तरायण मार्ग में जाएगा यं विध ब्रह्मा होती जहाँ ऐसे ब्रह्मा प्रायश्चित को जानने वाला हो एवं विद ब्रह्मानं ऋत्व प्रति ऐसा अनुगाथा ब्रह्मस्तुति पर ब्रह्मा ऋत्व के प्रति ये अनुगाथा है ये कथा है ब्रह्मा की स्तुति के लिए यत्र ये विद ब्रह्मा बवती य यवर्तते तो कर्म प्रदेशा ऋत्जा यज्ञ क्षतिवन तत्त तत यज्ञ क्षतरूप प्रतिसन्दत प्राश्चितेन ग्छति परिपयती यवर्त तो कर्म प्रदेश जिस कर्म प्रदेश में कुछ कुछ कहीं हो आवृत होता है त्रुटि होने पर ब्रह्मा उसको मेलन कर लेता है ऋत्वजा यज्ञ क्षति भवन का के द्वारा यज्ञ में क्षत होता है ऋतु के संबंधित क्षत होता है तत्ज्ञ से क्षतरूपम प्रतिसन्न दधत्त जहाँ जहाँ त्रुटि तत्त गच्छति उसको ही मेलन कर लेता है प्रतिसन दधत्त प्रायश्चित प्राश्चिते के द्वारा उसका मेलन करते हुए गच्छति का परिपालयति तेतत रक्षा करता है तो, यज्ञ ब्रह्मा ठीक टीका में आदि गायत्रीदिछंदो व्यतिरित छंद विषय विषय ये गाथा है छंद है कि गाथा छंद है गायत्री आदि छंद सत्रित छंद मंत्र आया यत तो तो प्रदेशात कर्म आवर्तते कर्म में आवृत कोई त्रुटि हो जाती है इतम विवृणत ऋत्वजा यज्ञ क्षति भवन संबंधी यज्ञ में त्रुटि हो तो उसको मेलन कर लेता है यत्र, यत्र प्रदेशे यज्ञस्य से क्षति अध्यय नाम अभवत अधिक यजुर्वेद के ऋतु के ऋतु के द्वारा कहीं कहीं यज्ञ में क्षति गई तो ब्रह्मा जानने वाला ब्रह्मा उसको प्राश्चित्य के द्वारा मेलन कर लेता है तत्र तथा यज्ञ से क्षतरूपम प्रायश्चित्य प्रतिसधान प्राश्चित्य के द्वारा मिलन करते हुए ब्रह्मा कर्तन पिरीपाल कर्ता की रक्षा करता है, करता है, है। पालन मानव रक्षाकर्ता पालकर्ता मानवब्रह्मीति कूनस्वारक्षत वे ब्रह्म यज्ञ यजम सर्वांशतुभ भीरक्षति तस्मां विदमें ब्रह्म कुर्भि नानिद विदम् <coughs> मानव ब्रह्मा एवं एक ब्रह्मा मौन आचरण करने से मानव कहा गया ब्रह्मा ही एक ऋत्विक अश्वाभिरती अश्व के जैसे कुरुन का कर्तन यज्ञ करने वाले की रक्षा करता है घोड़ा जैसे योद्धा की रक्षा करता है अश्व के समान रक्षा करता है एवं विद्ध ब्रह्मा यही जो उपाय जानने वाले प्रायश्चित को जानने वाले ब्रह्मा यज्ञ यजमान सर्वांशतु जो अभिरक्षती यज्ञ की रक्षा करता है यजमान की रक्षा करता है यज्ञ रक्षा के द्वारा और सब ऋतु की भी रक्षा करता है तस्माद एवं विदम एवं ब्रह्मांडम कुर तो यज्ञ करते समय इसे जानने वाले प्रायश्चितज्ञ ब्रह्मा का वर्ण करें न अनवं विदम जो नहीं जानते इसे ब्रह्मा वर्णन नहीं करे नान एवं विदम्भ दो बार अध्याय समाप्ति के लिए आवृत्ति की गई ब्रह्मा इसे सब वेद के ज्ञाता होते हैं उनका वर्णन करके कर्म करते हैं अधिक दक्षिणा देते हैं वो त्रुटि मार्जन करते हैं कब व्यापार तो करेंगे अन्य रीति की वो बैठकर देखते रहेंगे जब कोई त्रुटि हो तो उसको मार्जन करते हैं तो इसे प्रायश्चितादि जानने वाले ब्रह्मा का वर्ण करे जो नहीं जानते तो उनको नहीं टीका में ऋत्व जी ब्रह्मणी मानव शब्द प्रवृत्व निमित्त द्वै माह ब्रह्मा एक ऋत्विक ब्रह्मणी सप्तमें तो ब्रह्म रूप ऋत्विक में मानव ब्रह्मा ब्रह्मा को मानव कहा गया मानव शब्द की प्रवृत्ति में निमित्त शब्द की जो प्रवृत्ति होती है अर्थ में शब्द की प्रवृत्ति होती है शब्द का उच्चारण किया जाता है अर्थ बोधन ज्ञान कराने के लिए यही शब्द की प्रवृत्ति है शब्द प्रवृत्त होता है अर्थों को ज्ञान कराने के लिए प्रकाश करने के लिए तो किस शब्द की प्रवृत्ति किस अर्थ में होगी जिस अर्थ में प्रवृत्ति का निमित्त हो वही प्रवृत्ति होगी घट्ट शब्द की प्रवृत्ति घटो अर्थ में होती है क्योंकि घट शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त घटो अर्थ में पट में नहीं है घट्ट शब्द की जो प्रवृत्ति होती उच्चारण किया जाता है अर्थ को बोधन करने के लिए उसका निमित्त होता है घटत्व तो जाति जहाँ घटत्व तो जाति है वहीं घट शब्द की प्रवृत्ति होती उस अर्थ को बोधन करता है कोई यदि अन्यत्र घट शब्द प्रयोग करेगा तो उससे अर्थ का बोध नहीं होगा घट अर्थ का बोध होता है इसलिए घट शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त है घटत्व जहाँ है वहाँ घट शब्द की प्रवृत्ति होती अर्थ बोधन करने के लिए तो यहाँ ब्रह्मा में मानव शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त होना चाहिए तो मानव कहने के लिए दो निमित्त कहा गया प्रवृत्ति निमित्त है स्ववाच्यत्व सत्य स्ववाच्य संबंधन में स्ववाच्य वृत्तिव सति स्ववाच्य, स्ववाच्य उपस्थिति प्रकारावत्ता प्रवृत्ति प्रवृति निमित्तत्व उसकी व्याख्या न्याय में बताते हैं घट की प्रवृति निमित्त घटत्व है स्ववाच्य घट शब्द का वाच्य अर्थ तीन है घटत्व तो जाति और घट अर व्यक्ति और घट घटत्व का संबंध घट कहेंगे तो घट जाति घटत्व विशिष्ट घट घटत्व जाति घट व्यक्ति और दोनों का संबंध संबंध तीनों का भान होता है तो घट शब्द का वाच्य है घटत्व तो भी है घट भी है संबंध भी है स्ववाच्यत्व घटत्व में रहेगा स्ववाच्यत्व सती घटश का वाच्यत्व घटत्व में है स्ववाच्य संबंधन स्ववाच्यवृत्ति सती स्वशब्दे घट शब्द स्ववाच्य संबंध सममय संबंध सममय संबंधन स्ववाच्यवृत्ति सती स्वघट शब्द का वाच्य घट भी है घट में सममय समय से घटत्व रहता है तो स्ववाच्य सम्बन्धन स्ववाच्य संबंध कौन हुआ समवाय सम्बन्ध स्ववाच्य वृत्ति स्ववाच्य घट घट में समवाय सम्बन्ध से घटत्व तो रहता है तो स्ववाच्य वृत्ति हो गया तो। घटत्व घटत्व में स्ववाच्य वृत्ति तो आ जाएगा पहले स्ववाच्य तो आया था दूसरा हो गया स्ववाच्य संबंधन स्ववाच्य वृत्तिव आ तो गया अस्ववाच्य उपस्थिति प्रकार स्ववाच्य घट अर्थ उसकी जो उपस्थिति ज्ञान होता है ज्ञान में जो प्रकारता है घटका का जब ज्ञान होगा घटत्वन होता है घट शब्द सुनने से घटका ज्ञान होगा घटतत्वन घटत होता है विशेषण प्रकार है उसमें प्रकारता आती है सब आच्य घट की जो उपस्थिति ज्ञान होता है ज्ञान का विशेषण होता है घटत्व ज्ञान संबंधी प्रकारता स्वच्च उपस्थिति उपस्थिति ज्ञानीय प्रकारता घटत्व में हे प्रकारतावत् घटत्व होगा घटत्व में प्रकारतावत्व आएगा घटत्व में तीन आया स्ववाच्यत्व स्ववाच्य संबंधन स्ववाच्यवृत्तिव वृत्तित्व तृतीय हो गया स्ववाच्य उपस्थिति प्रकारतावत्व ये तीनों मिलाकर के स्ववाच्यत्व सती स्ववाच्य संबंधन स्ववाच्यवृत्तिवे सती स्ववाच्य उपस्थिति प्रकारतावत्वत्वत्वत्वत्वत्व ये प्रवृत्तिमित्त होता है जे जिसमें प्रकारतावत्व आएगा वो प्रवृत्ति निमित्त होगा प्रवृति निमित्तत्व प्रवृत्ति निमित्तत्व किम स्ववाच्य स्ववाच्य संबंधन स्ववाच्य बुत्तित्व सति स्ववाच्य उपस्थिति प्रकार अथवा अथवा शब्द विशिष्टत्व क्या कहेंगे शब्द विशिष्टत्व शब्द विशिष्टत्व क्या वैशिष्टम क्या संबंध न वैशिष्टम तृतीय संबंध स्ववाच्यत्व स्ववाच्य संबंध न स्ववाच्यवृत्तिव स्ववाच्य उपस्थिति प्रकार तवत्व तृतीय संबंधे नृतीय संबंधे न शब्द विशिष्टत्व ये थोड़ा तर्क में समझने का होता है घटश विशिष्ट हो जाएगा घटत्व शब्द विशिष्ट शब्द विशिष्टत्व घटत्व में आएगा घटर शब्द जाकर के घटत्व में रहेगा तीन संबंध से स्ववाच शब्द विशिष्ट हो जाएगा घटत्व घटत्व में शब्द विशिष्टत्व आएगा जो तीनों धर्म कहे गए थे वो तीन संबंध हो जाएंगे घटर शब्द अगर जाकर के घटत्व में रहेगा स्ववाच्यत्व संबंधे न दूसरा संबंध स्ववाच्य संबंधन स्ववाच्यवृत्ति और स्ववाच्य उपस्थितियों स्ववाच्य उपस्थितियों प्रकार तीनों संबंध से घट शब्द जाकर के घटतत्व में रहता है घटत हो जाएगा शब्द विशिष्ट उसमें रहेगा शब्द विशिष्टत्व जिस शब्द की प्रवृत्ति निमित्त देखना है जिस शब्द का उस शब्द विशिष्टत्व तो है प्रवृति निमित्व तो प्रवृति निमित्तत्व शब्द विशिष्टत्वम वैशिट्यम स्ववाच्य स्वाच्य संबंधन स्वाच्यवृत्तिव स्वाच्य प्रकारता प्रकारतावत्व तृतीय संबंधे तीनों संबंध से वैशिष्ट है शब्द विशिष्टत्व प्रवृत्ति निमित्त यहाँ भी प्रवृत्ति निमित्त कहते हैं मानव शब्द anyway, की प्रवृत्ति के निमित्त ऋत्व की ब्रह्मा में मा, मानव ब्रह्मा मौनाचरणा मननाथ बा ज्ञानवत्वात् मौनाचरण करता है अथवा मननाथ तो मननाथ का ज्ञान अवत्वाद मन ज्ञान मनना करता है चिंतन करता है ज्ञान उसका है तत्व ब्रह्मा है वह एक ऋत्ति कुरून कर्तून अभिरक्षति कुरून का अथ कर्तन दिव्य बहुचन द्वितीय बहुचन कर्तृक कर्ताओं को रक्षा करता है कर्ता की रक्षा करता है युद्ध आरूढ़ा अश्वा बड़वा यथा अभिरक्षति युद्ध युद्ध्री शब्द का बहुवचन द्वितीया युद्धृ योद्धा युद्धारो युद्धारह युद्धारोम युद्धारो योद्रीन योद्धाओं को जो आरूढ़ान अश्व्य आरूढ़ योद्वाओं की अश्वा बड़वा रक्षा करती है घोड़े रक्षा करते हैं घोड़ा में जो बैठे हैं रक्षा करते घोड़े जो युद्ध करने के लिए घोड़े से ही करते घोड़े की शिक्षा उनकी देते हैं कभी कभी स्वयं घोड़ा में आरूढ़ उसको बचाने के लिए स्वयं अपने शरीर को छोड़ देते हैं घोड़ा में कोई बैठा है उसको बचाने के लिए बहुत साहत के ऊपर नीचे नीचे चला करके स्वयं तो नीचे गिर जाएंगे किंतु तो ऊपर वाले को बचा देंगे युद्ध करते समय इसे रक्षा करते हैं अश्व इस प्रकार घोड़ा योद्धा में आरूढ़ योद्धा की रक्षा करते है इसी प्रकार ब्रह्मा रक्षा करता है कर्ताओं की एवं विद्धा ब्रह्मा यज्ञ यजमान सर्वांच ऋतु जब रचती ऐसा जो जानने वाले ब्रह्मा है प्राच्चित जानने वाले ये यज्ञा, यज्ञ यजमान सब की रक्षा करता है कैसे रक्षा करता है तत्कृत दोषापनयनाथ उनके द्वारा किया गया जो दोष किए गए दोष की निवृत्ति कर लेता है अपनयन कर देता है मार्जन कर लेने से टीका में ज्ञातिशय तब्दार्थ तत् तो ब्रह्मा ज्ञान मननाथ वा ज्ञानवत्ता तत् तो तो। ज्ञातिशय होने से ही ब्रह्मा ही एक ऋतु की रक्षा करता है कर्तन अभिरक्षति संबंध कर्तृण का अभिरक्षति क्रिया के साथ संबंध है उत्तम अर्थम दृष्टान्त न प्रकटि दृष्टान्त के द्वारा तो स्पष्ट करते जिस प्रकार योद्धाओं की रक्षा करता है अश्व युदृ प्रकरणाथम उपस अश्वाथ बड़वाक्य घोड़ी एवं ये विशिष्टो ब्रह्मा ऐसा विशिष्ट ब्रह्म हो, हो रक्षा करता है यज्ञ की कर यज्मा की ऋत्व की रक्षा करता है तस्द विदमेव यथोत्थ व्याहृत्यादि विधि ब्रह्मण कुित एवं विद ऐसे जानने वाला ऐसे जानने वाला मतलब यथोत व्याहृति व्याहृति व्याहृति होम प्राचित इत्यादि को जो जानता है ऐसे ब्रह्मा का वर्णन करे यज्ञ में न अनेवं विदम कदाचित न किसी समय ऐसे नहीं जानने वाले को ब्रह्मा नहीं बनाए द्विर्भ्यासोध्याय परिसम अर्थ द्वि अभ्यास दो बार आवृत्ति के, के न ना अनिवंविदम नानिवम विदम ये अध्याय परिसमाप्ति के लिए दिव्य अभ्यास शब्द दिवशब्द प्रतीयते दित्रचतुर्भ्य सूच होता है अभ्य दो बार आवृत्ति की गई अध्याय समाप्ति बताने के लिए इति चतुर्थाध्याय अध्यायस्य सप्तश खंड टीका में हे प्रकरणाथम उपस एवं हो गया इति इति चतुर्थ चतुर्थो अध्याय समाप्तः से सतश्योगोपनिषद चतर्थोध्याय सतुध्याय संचमध्याय आरंभ होगा श्रीमद्गोविंदवत पूज्यपाद शिष्य से परमहंसपरिव्राजकाचार्यम्छरभगवत छांद्योगोपनिषद्व चतुर्थोध्याय सप्ताह विवरे विवरणे चतुर्थ अध्याय सप्तारंभ हो ओम um, I...